विवेक चुनावी उपदेश का उपसंहार घटे नष्टे यथा व्योम स्फुटम तथा ब्रह्म ब्रह्म स्वयं घड़े के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश महाकाश ही हो जाता है वैसे ही उपाधि का लय होने पर ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है क्षीरम क्षेरे यथा क्षिप्तम तैलम तेले जलम जले संयुक्त में तथा आत्मन्यात्म तथात्मन्यात्मु मुनि जैसे दूध में मिलकर दूध तेल में मिलकर तेल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं वैसे ही है आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होने पर आत्मस्वरूप ही हो जाता है एव विदेह कैबल्यम षण ब्रह्म भाव प्रपद्यनावर्तते पुनः अखंड सत्ता से स्थित होना ही विदेह कैवल्य है इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर यह यति फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता सदात्मक दग्धा विद्यादिवृष्म उद्भवः ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्याजन्य शरीरादि उपाधि के दब्ध हो जाने पर तो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा माया क्लिप्त बंध मोक्षो नस्त स्वात्मन वस्तुत यथारज्जौ निष्क्रिया सर्पा निर्गम बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं वे वस्तुतः आत्मा में नहीं हैं जैसे क्रियाहीन रज्जु में सर्प प्रतीति का होना न होना ब्रह्मात्र है वास्तव में नहीं आवृते सदस्यवाभ्या वक्तव्ये बंधमोक्षरे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 बुद्धि गुणावेत न तो नित्य वस्तुत पदार्थ का होना और न होना ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि का ही गुण है, है। नित्यवस्तु आत्मा का नहीं अतस्तौ मयया क्लिप्त बंधमोक्ष न चात्मर निष्कले निकलेक्रिए शांति निर्वध्य निरंजने अद्वितीय परे तत्व व्योम कल्पना कत इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित हैं वस्तुतः नहीं है क्योंकि आकाश के समान निरवयव निष्क्रिय शांत निर्मल निरंजन और अद्वितीय परम तत्व में कल्पना कैसे हो सकती है न निरोधो न न बद्धो न च चाधक न मोक्ष न वै मुक्त इत परमार्थता अतः परमार्थ, परमार्थ वास्तविक बात तो यही है कि न किसी का नाश है न ना उत्पत्ति है न बंधन है और न कोई साधक है तथा न मुमुक्ष मुक्त होने की इच्छा वाला है न मुक्त है सकल निगम चूड़ा स्वान्त सिद्धांत रूपम परम इदुह्यम दर्शित अबगत कलिदोषं कामुक्त बुद्धिद सत्ता भावयुक्षु हे वस्त्र कलिके दोषों से रहित कामना शून्य तुष मुक्षु को अपने पुत्र के समान समझकर कर मैने बारम्बार सकल शास्त्रों का सार सिरोमड़ी यह अति अतिगुह्य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 गुरु रदानंद सिंधो निर्मग्न मनसाण्वसुर्वाचार निरंतर और गुरुजी भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न मन हुए संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते निरतर विचरने लगे अनुबंधचतुष्टचार्य एत्याचार्यस्य से संवादत्मलक्षण निरूपितम मुक्षो सुखबोधोपपत्तये इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध होने के लिए यह आत्मज्ञान का निरूपण किया गया इस श्लोक में श्री शंकराचार्य जी ने ग्रंथ के अनुबंध चतुष्ट का वर्णन किया है इस ग्रंथ का अधिकारी मुमुक्षु पुरुष है विषय आत्मज्ञान है संबंध निरूप्य निरूप निरूपक है और प्रयोजन मुक्षुओं को सुगमता से आत्मज्ञान की सिद्धि है हितम इमता समस्त, समस्त चित्तोषा भवसुख विरता प्रशांत चित्ता श्रुतिरसिकायत योग मुक्ष भोए वेदांत श्रोणादि के द्वारा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 खिन्ना दिलकांक्षया मरभुवी श्रांता परिभ्राम्यता अत्यासन्न सुंबु सुखक ब्रह्मद्व दर्शय तेजा शंकर भारती विजयते निर्वाण संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाह की व्य से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके पुरुषों को अति निकट में ही अद्वितीय अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखाने वाली यह श्री शंकराचार्य जी की निर्वाण दायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है इस श्रीमद् परमहंस का काचार्य गोविंद भगवत्द शिष्य श्रीमशंकर भगवत्वचूड़ाणिप्ता